प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सुनहरे दौर का अनमोल खजाना मैं रू आपकी मुलाकात करवा देती हूँ मिलिए प्रसिद्ध संगीतकार श्री आर डी बर्मन से कौन चले गए दादा अरे दादा ना, आप। क्या कर रहे हैं? अरे यार यार। देर हो गई क्यों किसी बर्थडे पार्टी में गए थे क्या? नहीं यार इसको पैकिंग कराने में थोड़ा देर होगी इसका क्या वो ऊपर का कवर नहीं मिल रहा था अच्छा ये है क्या लेकिन ये सस्पेंस ही रहने दो तो जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हाँ? इसको खोल के दीजिए नहीं जल्दी ऐसी आप हमको दीजिएगा ये बिल्कुल नहीं देंगे ये हम इधर बोलो तो इधर ही रख देते है इस चीज को और तुमको अगर सवाल पूछना है तो पूछो बीस साल के बाद हम लोग मिले हैं बस तो हम बहुत ढेर सारे सवाल पूछेंगे आपसे ज़रूर सबसे पहले तो आप हमें तो जरूर आया एज एक्टर तो नहीं आया एक्टिंग में क्या हुआ ये जो तुमने बताया उस टाइम में मैं और महमूद दोनों बहुत दोस्त थे जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं आज भी है वो आजकल घोड़ा चल घोड़े के ऊपर बैठ के कुछ कर रहा है बेंगलोर में <laughs> और हम यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्शन दे रहे हैं लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ एक दिन क्या हुआ है एक दिन बड़ा मजे की किस्सा है <laughs> एक दिन मुझे उस, उसने बुलाया ब, ब, ब, ब, ब, बोला कि अब हमारा शूटिंग चालू हुआ है भूत बंगले की तुम आके देखो कैसा क्या होता है ना होता है <laughs> तो मैं गया वहाँ पे और बोला कि ये ड्रेस की जगह पे तुमको ये ड्रेस तुमको एक दिया जा रहा है आप पहनिए इट्स प्रेजेंट फॉर यू तो हमने वो एक ड्रेस पहना उसका स्ट्राइप शर्ट का एक ड्रेस था वो पहना तो पेंट के हम उनके मेकअप रूम में गए कुर्ते मिल गए बैठ, जैसे डाल दिया तो मैं गुस्सा हो गया अब अब तो कुछ नहीं हो सकता आप, आपको खड़ा होने पड़ेगा क्यों वहाँ पे बारिश हो रही है कहाट में वहां पे एक शॉर्ट आपको देना अच्छा। पड़ेगा अब मैं वो एक शॉर्ट दिया देने के बाद सब लोगों ने मिलकर तालियां मजाई उन्होंने क्या हुआ उन्होंने कहा कि अभी तो तुम फंस गए उन्हें फसल पिक्चर में हमने काम किया बस दैट्स ऑल एज म्यूजिक डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म छोटे नवाब थी लेकिन लाइमलाइट में तो आप तीसरी मंजिल से आए ना एक दिन क्या हुआ मिस्टर नासिर हु नाम है जी उन्होंने मुझे ख़बर दी कि ना आप आइए और मुझे सुनाइए आपके पास कोई अगर स्टॉक वॉक हो तो, तो उस जब बहुत हम लोग स्टॉक रखा करते थे और गाने वाने खूब मतलब जैसा स्टॉक होता है उसके बारे में बाद में, में कहता हूँ हाँ। तो मैं गया जाके उनको सुनाया हमारे पास जो जो गाना था किसी के लिखे हुए नहीं थे ऐसे ट्यून सुनाया ऐसा कुछ किया तो उनको बहुत पसंद आया उसके बाद क्या हुआ कि उनके उस वक्त क्या था उनके जो हीरो था वो देवानंद साहब थे अच्छा जी तीसरी मंजिल में पहले शमी कपूर नहीं थे मेरा तो पत्ता कट गया तो इन शॉर्ट बोलता हूँ मजेदार किस्सा बोलता हूँ नासिर ने कहा कि देखो भैया ये तुम्हारा एक टेस्ट है तुम्हारा एक तुमको टेस्ट ही समझ लो इम्तिहान इम्तिहान जिसको कहते हैं कैसे है ना आपको जो जो गाना है वो आपको शमी कपूर को सुनाना पड़ेगा तो शमी कपूर जी आए हमारे म्यूजिक सिटिंग में आओ वो तो एट दट टाइम कमाल आदमी था तो, आदमी थे आय बोलो आय पंजाम सुनाओ कुछ इस, इस, उनका एक तेवर था हाँ। तो हमने पहली एक फोक ट्यून सुनाया वो नेपाली गाना था एक तारा। इतना तो आगे आगे तो तो के सुना है मतलब, I mean, uh, well well, मतलब, तो सेकंड लाइन से फिर दूसरा गाना सुनाया फिर तीसरा गाना सुनाया तो ऐसा करते करते जैसा सोना रे सोना गाना वो सुनाया फिर आजा Uh, मैं प्यार तेरा है, हसीना वाले है, और वो हसीना गाना, बना तो गाना, बना, गाना बनाया और उस दिन से नासिर साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा हो गया आज तक उनके जितनी पिक्चर है उन्होंने बनाई तो हमने आपको आजा, आजा आजा मैं महू प्यार तेरा अल्लाह ला पिकार तेरा आजा -आ, आजा -आ, आजा -आ, आजा -आ, आजा -आ, आजा आजा जब कोई प्रोड्यूसर आता है अपनी रिक्वायरमेंट बताता है तो ही आपने अच्छा ठीक है इस बात से मुझे एक किस्सा याद आ गया <laughs> जो आम पब्लिक को ये सब चीजें मालूम ही दी बड़ा इंटरेस्टिंग है एक तो हम लोग करते हैं क्या आप अगर सीटिंग वगैरह नहीं है और रिकॉर्डिंग नहीं है तो हम लोग म्यूजिक कम्पोज करते हैं मतलब गाना कम्पोज करते हैं सो, सो, अपने में हम सोच सोच अपने में में लेते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन सिचुएशन हो तो उस में कैसा गाना होना चाहिए अच्छा। जो पिछली पिक्चर के कोई मिसाल ले लेते हैं हम लोग कोई गाने का मिसाल भी ले, ले लेते हैं कि इस टाइप के गाना होना चाहिए उसके लिए मुझे गड़बड़ है यार बाजे बाजे का जरूरत है, तो होगा। मेरा है तो अरे भरत जरा बाजा और बोले क्या एक सेकंड नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं इधर इधर इसको इसको हम अभी अभी रखो हाँ रखो, तो आप कुछ बता रहे थे हाँ ये बता रहा था हाँ एक किस्सा याद आ तो एक दिन रोशन जी घर पे आए पिताजी के घर पे और पिताजी के साथ गुफ्तगु करते रहे क्या संगीत बना रहे हैं क्या हो रहा है ना हो रहा है दोनों बहुत मगन थे तो पिताजी ने बहुत तारीफ कर दी भाई तुम्हारी ये पिक्चर देखी ममता बहुत अच्छा गाना बनाया ये तो उन्होंने कहा दा आपको शायद मालूम नहीं एक बात हा? ये सिक्रेट है कि अच्छा। हम कैसे गाने बनाते देखिए देखो ये सीखने वाली बात है ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आम पब्लिक को मालूम नहीं है वही मैं बता रहा हूँ उन्होंने गाना किया था रहे रहे हम मैं महका करेंगे ममता का? का गाना था तो मैं याद नहीं था मैं लिख के तो क्या बताया देखो एक उन्होंने कहा कि आपके एक पुराना गाना है उसमें से हमने मीटर ली अच्छा। मीटर मतलब छंद जो भी गाने का बोल और छंद होता है ना वो मीटर कहते हैं जैसा डा डा डा डा डा डा डा डा डा डा एक मीटर बना जैसा सम, समझ समझ गया गय तो एक गाना उन्होंने गा के उन्होंने गा के सुनाया बोले के पिता आपका ये इतना प्यारा गाना था इसको देखिए हमने बना लिया का गाने पे रोशन जी ने बना बनाया अच्छा तो अभी उनका बोल अगर पिताजी के गाने में गा, गा, गाया जाए तो कैसा होगा रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बागे वफा ऐसा आ, अभी उनका उनका ट्यून लो ना रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के बागे वफ़ा में हाँ तरह उन्होंने चेंज कर दी हाँ उसके बाद क्या हुआ तो ये सब क्या स्कूलिंग है हाँ? इससे मुझे मुझे भी ऐसा आ, फील हुआ कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए तब से हमने क्या किया जैसा शंकर जी का इनका कोई गाना हिट गाना हो एस डी वर्मन का हो मदन जी का हो ऐसा सलील चौधरी का हो ये सब गाने के जो मीटर होते हैं ना उसमें से हम लोग कुछ गाने बनाने की कोशिश करते हैं जैसे मिसाल के तौर पर यही गाना ठंडी हवाएं हाँ ये चल रहा है ना देखो ठंडी हवाएं का दूसरा बोल से गाता हूँ देखो अच्छा अब बोलो कौन सा गाना देखे नारे दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है रहना रहे हम देखा अब वो सागर किनारे कहा ट्यून देखो वो ट्यून देखो। से, से, सेम छंद सेम है सब कुछ वही है लेकिन इस तरीके इस तरीके से हम लोग नए नए गाने बनाने की कोशिश करते हैं ये जो है ना ये आम पब्लिक को मालूम नहीं नहीं लेकिन आज बहुत इंजॉय कर रही होगी हमारी आ, ये मैं जनता से पूछ रहा हूँ कि आपको अगर कोई गाना ऐसा मिले वो हमको लिख के बताइएगा अच्छा। की कोई गाना <laughs> पकड़ा जाए तो <laughs> बिल्कुल अब मैं चाहती हूँ कि इसमें जो मेरा अरे अरे यार ये कुछ नहीं यार छोटा सा मजाक है अगर ले सकते है ये तुम दूरदर्शन सब इन लोग के लिए है ये तो ना मैं बताइए तुम ही खोल लो बताओ क्या है मेरा ख्याल है कि इसमें मिनी वायलन होगा मिनी छोटा हाँ, सा हाँ, है वो मारने वाला साज है ऐसा हाँ, क्या है तुम जब बात करते हो ना हाँ? जैसे मनोज कुमार ऐसा करके बैठ के बात कर रहा है और हाँ? हाँ, तुम त, फुल खिले गुलशन गुलशन कर रहे हो तो क्या होता है एक बक्खी आके नाक में बैठता है फिर ऐसा करने पड़ता है वैसा करने पड़ता है तो ये God. जो है ना ये तुम्हारे वहाँ के लिए करेक्ट है जैसा आएगा मारा करो, कोई वो भी चलेगा कर, करेक्ट करेक्ट <laughs> <laughs> अच्छा आप अगला सवाल करें जरूर दादा हमारी फिल्म लाइन में ग्रुप बंदी बहुत है जी तरह तरह के ग्रुप बन जाते हैं जी आप बताएंगे हमें कि ग्रुप बंदी के क्या फायदे और क्या नुकसान है और आप कभी किसी ग्रुप में शामिल हुए या नहीं ग्रुप देखो एक एक तो मैंने अभी पहले कहा कि नासिर सब के साथ तब से मेरा एकदम जोड़ हो गया एंड आज तक उनकी पिक्चर करते जा रहा हूँ एक मुझे और एक फकर है फकर से कहूंगा कि जैसा शंकर जी शंकर जय जी थे उनके साथ जो राज के, के जो ट्यूनिंग था काफ़ी लोगों के साथ उनका ट्यूनिंग था उसी तरीके से मेरे साथ ट्यूनिंग भी एक आदमी के साथ हुआ लेकिन ये मैं कहूँगा कि राज कपूर ने बिजली चेंज करके भी दो तीन पिक्चर किए जैसे सलीलदा ने एक पिक्चर की थी जागते रहो फिर बूट पॉलिश दत्ताराम ने किया था इस तरीके से लेकिन एक प्रोड्यूसर अजीब प्रोड्यूसर है जिसके पहली पिक्चर हमने की थी द ट्रेन अच्छा की बात होगी शायद 67, तब से लेके उन्होंने जितने पिक्चर दर्जन के ऊपर हो गया पिक्चर मैं उन्हीं के साथ हूँ रमेश, रमेश बहल रमेश बहल दैट्स द रिकॉर्ड बहलॉर्ड ये मेरे लाइफ का एक कमाल रिकॉर्ड है तो दादा आगे बढ़ने से पहले हम आपकी और उनकी एसोसिएशन का एक गाना दिखा दे प्लीज दिखाओ भाई ये बताइए कि आप सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल में ही वेटरन हैं या शास्त्रीय संगीत की तरफ भी आपका रुझान और झुकाव रहा है मैं बहुत कुछ क्लासिकल तो सिखा नहीं मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं राग झिनझोटी में मैं गाना बनाया <laughs> और मालकोस में ये कोशिश की किबला ये ऐसा तो हम कहते नहीं लेकिन <laughs> हमको जो दिमाग में आता है और जो सुनने में अच्छा लगता है वो हम बनाते रहते वो कभी कभी राग में भी आ जाता है कभी भी भी हो जाता है। अच्छा, अच्छा। <laughs> ऐसा भी हो जाता जाता है, है। लेकिन इस मुझे आपका एक बहुत खूबसूरत हाँ जी तो हाँ वो, मिल अच्छा? वो क्या था एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो पिताजी एक गाना गाया करते थे बहुत पुराने गाना वो उनका उनका लिखा हुआ बंगाली बोर्ड में सुनाता हूँ बैला बोए जा अभी बोल बंगाली में बैला बोए जा मतलब टाइम टा, टा, वक्त गुजरता है जा, बैला बुझेगा जाए बो ए जा गीत और संगीत का तालमेल हमेशा आसानी से हो जाता है या कभी कभी मामला अटक भी जाता है अटक जाता है बिल्कुल जाता है एक एक आदमी के साथ तो बहुत अटकता है उसका नाम है गुलजार हम एक पिक्चर कर रहे थे आधी आंधी में जो उन्होंने गाने लिख के लाए वो कुछ लैंग्वेज या तो मुझे समझ में नहीं आया ना उसका मीटर समझ में आया तो मैंने बोला देखो भाई ये तो हम, हम काम नहीं कर सकते इस तरीके से वो बोलने यार तुम थोड़ा ट्राई करे यार कुछ होगा ये करेंगे वो करेंगे करते करते हम एक दिन बैठे बैठ के मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ऐसा उसका मीटर अलग होता है एकदम अच्छा। किसी से मिल, मिलता मिलता ही नहीं तो करते, करते करते हट से मैं गा दिया गाना ट्यून किया उसके बाद उन्होंने फिर जब ट्यून किया मुखड़ा जब बन, बन गया मैं बोलेगा मुखड़ा तो बन गया अभी अंतर तुमको ट्यून में लिखना पड़ेगा हाँ। अब वो फंसता है अब वो घर से चले जाता है सोचना शुरू करता है कि अब तो मुझे ट्यून में लिखने पड़ेगा फिर फोन करते है, क्या है यार जो लिखा था मैंने नहीं ये तुम्हारा ये समझ में नहीं आता अभी तुमको मीटर में करेक्ट मीटर में लिखने पड़ेगा फिर वो ध्यान से वो करते रहते करते करते कुछ ना कुछ हो जाता है तो, तो उसका गुत्थी सुलझ भी जाती है सुलझ जाती है बिल्कुल जा आधी का गाना देख लो क्या खूबसूरत गाना था पंचम लेकिन लेकिन गाते हुए का इस्तेमाल करते हैं इसकी कोई खास वजह? मैं सिंगर हूं नहीं। लेकिन मैं तो नहीं भी गाता हूं, कुछ कुछ ना एक बनाने की ट्राई करता हूँ कुछ एक अलग तरीके की आवाज निकले जैसा महबूबा महबूबा मैं वो जैसा गाया हमने फिर हमने आ, अपना देश में एक गाना गाया था वो गर्गलिंग वॉयस में गाया था फिर आ, ट्रेन में भी गाना गाया था लास्ट मुझे याद है कि एक गाना जो किया था रफी साहब के साथ में गाया था वो आ, यम्मा यम्मा यम्मा यमय करेंट यमय ने जो गाना किया था वो जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था मतलब तो गला ख़राब था तो रफ़ी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं आज शूटिंग के लिए गा दो बाद में हम डब करेंगे कोई चिंता मत करो तो शूटिंग के लिए गा दिया तो शूटिंग हो गया अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चरइज हो गया हमने देख भी लिया जब रिकॉर्ड रिलीज़ का टाइम आया बोले कि रफ़ी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज हो जाएगा मैं भैसूरा गाया हूँ तो प्लीज़ ये कहा ज़रूर एक डेट फिक्स करते लेकिन कमाल हो गया इट्स अ सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए वो इस दुनिया में नहीं रहा उसके बाद वो गुजर गए तो वो वैसे के वैसे गाना रह गया गाने कैसे बनते हैं ये तो क्या है शक्ति का क्या बोल रहे आपको समझ में आ रहा है पहले से आ गया वो थोड़ा लेट आना चाहिए जहाँ उनका वैसे तो हर औलाद अपने माँ बाप को बहुत प्यारी होती है लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने पिताजी की नजरों में एज संगीतकार क्या थे पिताजी हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे तुमको शायद याद होगा तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे और मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस आके हमारा एक छोटा सा बंगला था वहाँ पे आके बैठते थे और चाय पीते थे और मुझे डांटते थे यार क्या यार मोटा हो रहा है चलते नहीं कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है कुछ नहीं ये नहीं तो मतलब ठीक है पिताजी जो भी आप कहते रहते हैं ठीक है अरे एक दिन वो आए वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि पंचम आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक उन्होंने कभी भी तारीफ नहीं की आज कैसे अचानक कर तार, तारीफ कर रहे हैं कुछ क्या क्या क्या कहा आपने आई वेरी प्राउड ऑफ यू तुम अच्छा कर रहे हो हमने क्या कर रहे हैं हमने देखो भैया एक कमाल किस्सा हुआ है हर रोज मैं सुबह जाता हूँ वो एक जूहू में चलने के लिए वहां पे कुछ लोग भी टहलते रहते हैं कुछ बच्चे भी टहलते रहते हैं कुछ लड़कियां टहलती रहती है और कुछ लोग मुझे कहते रहते कि देखो एस डी जा रहा है तो मैं मन, मन में सोचता हूँ लेकिन आज कमाल हो गया हमने क्या हमने आज बोलने लगा ये देखो आर डी जा रहा है आ, <laughs> तो of, of <laughs> वो मोमेंट मेरे लाइफ का एक कमाल का मोमेंट है और अब मैं आपका शुक्रिया अदा कर दू ब शुक्रिया शुक्रिया अरे दो बार शुक्रिया किस बात की एक तो प्रोग्राम के लिए और दूसरा इसके लिए ये oh, अच्छा yeah.